गये दुआ संख्या दो सौ सतहत्तर के बाद तुम्हारे अन चर मुया हरी हरी कोश करिएाया ट टूट छाप नहीं जुरानी बैठिए हुई है पाये पिराने जो तो करी तो तो जो को बड़े बुलाई, तो तो लख नहीं अनुचित भल नही खर खर का मरुनारीमारोट बलभ भारी भगुपत सुन सुनी देव भयबानी तने जरि हो ही बलहानी बोले मही दीन हो रहा बचम विचार बंधु लग तो मन मलिन कैसे बेसर स भरा कनक भट जैसे सुन लक्ष्मण बिह से बहुरो नयन तरे रे राम समीप गवने सकुचि परिहरी बानी बाम, बाम। रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सर सुंदन की अब देख रहे थे की ये प्रसंगाम जो लक्ष्मण संवाद का है इसमें एक तो के द्वारा क्रोध का रूप दिखा दिया कि क्रोध कोई व्यक्ति करता है तो वो किस प्रकार से बोलता है कैसे उसकी सारी मानसिक दशा होती है तो क्रोध का चित्रण हो गया एक तरह से और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी के द्वारा उस क्रोध को कि क्रोध की अग्नि में जैसे आहुति दोष प्रकार करके उसको प्रदीप भी करके दिखा दिया कि देखो दूसरा व्यक्ति भी व्यक्ति के कैसे क्रोध को बढ़ाता है क्रोध कैसे बढ़ता है ये भी एक रूप आ गया फिर तो ये है कि क्रोध के क्या दोष है ये भी बताते जाते हैं अब यहाँ से ये शुरू हो गया दोहा कल देख रहे है कि ये कि तो ये की क्रोध का आपका क्रोध का जो दोष है वो यहां से बताना शुरू करते है और आगे फिर किसी न किसी प्रकार से फिर क्रोध के जो दुष्परिणाम देखने में आते हैं, वो आगे उनका वर्णन करने लगते हैं। एक <coughs> तो से देखें कि क्रोध के संबंध में जितना सुंदर विवरण उस कथा के द्वारा है, है <coughs> उतना उसको अन्यत्र वर्णन करने के नहीं मिल सकता क्रोध बहुत खराब है क्रोध पाप है ऐसे करके बोलने ऐसी नहीं हो सकता जब परशुराम जी के द्वारा उस क्रोध का व्यक्त कर दिया गया दिखा दिया गया तो वो समझ में जाता है क्रोध ऐसा है उसमे चार दोष है <coughs> लक्ष्मण जी सेम इतना कठोर वचन बोलते हैं, लेकिन क्रोध नहीं करते परशुराम जी का इतना उपहास कर दिया उनका जो है इतना ज्यादा अपमान भी एक प्रकार से उनका कर दिया प्रत्युतर भी कर दिया लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी क्रोध नहीं करते वे अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखते है लेकिन परशुराम का जो क्रोध दूसरे प्रकार उनके क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित क्रोध उनका जो है और वो क्रोध पर उनको परशुराम जी को दुख देता है उनको तो जो है उसके कारण से शरीर उनका जलता है परेशानी पैदा होती है उनको अब लक्ष्मण जी जो हमको क्रोध को क्रोध पाप कर मूल इस प्रकार का उनको बोलते हैं। बात ये है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि देखो तुम्हारा ये भाई जो ये बड़ा पापी है इसकी जो बोलना इसका जो इस प्रकार का बड़ा कठिन तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि पाप तो वो करता है जो क्रोध करता है तुमने क्रोध का किया इतना तो तुम्हारा क्रोध ही तुमसे पाप करा रहा है और परशुराम जी एक प्रकार से पाप कर भी रहे हैं इतना क्रोध दिखा रहे हैं ऊपर ऊपर देखो जल्दी से पत्थर नहीं चलता ये एक साथ है तो पाप कर रहे हैं ये? इनके गुरु है भगवान भगवान शंकर जी और शंकर जी के आराध्य हैं भगवान राम तो मानो अपने गुरु के गुरु अपने अपने इष्ट देव के गुरु के भी इष्ट देव का अपमान करना उनके मारने के लिए तैयार हो जाना है ये कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस तरफ संकेत है कि देखो ये जो है ये भगवान राम को मारने के उद्यत है तो ये या उनको भगवान राम को अपमानित करते हैं, उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो ये पाप का कार्य हो रहा है। पाप केवल इतना ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ने किसी को डाला तो पाप हो जाए अरे पाप तो और भी छोटे बडे नाना प्रकार के मिथ्या वचन मिथ्यादी पाप है किसी को धोखा देना भी पाप है कट वचन बोलना भी पाप है नाना प्रकार के पाप तो सभी तरह तरह के छोटे बड़े प्रकार के है तो ये भी अपमान भी गुरु का बल्कि बड़े पापों से ही है तो ये कहते है क्रोध क्रोध पाप कर प्रतिकूल और ये कर रहे हैं और करशुरा भी करते रहे क्रोध का पहले रूप है ने तो सारे जीवन किया। भाव से तो हो गया इनका शास्त्र भाव को भी उन्होंने इतना दंड दिया जो क्रोध के कारण ही कोई व्यक्ति ऐसा दंड देगा सहस्र भाव अगर इनके घर से छीन ले गया अगर बछड़े को गायन ले गया उठा ले गया वो तो उससे बछड़े को ले आना था उसको करके बंद देना था तो और कुछ बंद उसको दे करके जीवन नारे युद्ध हो जाए इससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन इन्होंने उसको जाकर के साहब के ऊपर जो है गर्जना की ललकारा उसे तो साहु जो है युद्ध करने को तैयार हो गया आखिरकार दोनों में युद्ध हुआ सासर मारा गया चलो सहस्रभा में मारा गया वहाँ छुट्टी हो जाती लेकिन उसके बाद फिर ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम सब पृथ्वी पर छत्रियों को रहने नहीं निक्री पृथ्वी छठी विहीन करेंगे अब ये तो मैंने परमात्मा के विधान के विपरीत बाद ये भी पाप कि पृथ्वी छत्रियों <खेँ> मैंने परमात्मा के जो विधान उसने ब्राह्मण छत्री वही शुद्ध सभी की करके पृथ्वी का सबका संतुलन बनाया चाहे एक खंडे को बिल्कुल दें, हम बिल्कुल कर देखो तो क्रोध तो के कारण तो सारे विश्व के प्रतिकूल आक्रमण कर दिया गलत कार्य हो गया तो वो जो इसमें दोहे में जो बता रहे हैं वो संकेत परशुराम जी की गलतियों की तरफ हो गया इस प्रकार तो परशुराम जी कहते नुम्हारे अरुशर में आया लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे अनुचर मुराज में जो है वो लक्ष्मण जी जो वो परशुराम जी को क्रोधित जरूर करते है बात इस प्रकार की बोलते है अब लक्ष्मण जी जो बोलते हैं वो परशुराम जी के छत्री वेश बनाए हो रहने के कारण ऐसी बोलते है आगे भगवान राम कह देते है की देखो जो जो कुछ कहा तुमसे वो तुम्हारे इस हरसे बरसे की वजह से बोल दिया वैसे तो आप हो इसलिए हमारे सबके पूज्य होते तो उसके भी पूज्य होते तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अनुचर मुन लाया अगर मुनि लाए हैं तो तो अनुचर है मुनियों के उनके सेवक हैं उनके रक्षक हैं तो करीह को पड़ी अब डाया तो कहते है मैंने इस बात को आ रहा है भगवान राम ने जो भैंस तोड़ा उसको ऊपर क्रोध करना ठीक नहीं है अब उसको दया करो हम लोगों पर लक्ष्मण जी पर भी दया हो भगवान राम पर भी दया हो और बात समाप्त हो इस प्रकार का जो यह क्रोध करते चले जा रहे थे तो तो ज्यादा क्रोध करने से तो कोई फायदा नहीं इससे काम तो कुछ बनेगा नहीं जो धनुष टूटा इसलिए आप क्रोध कर रहे हो तो अब ये धनुष टूटा तो टूटा अब कुछ क्रोध करने से तो जुड़ेगा नहीं इसलिए जो है वो जो काम क्रोध से होना नहीं इसको व्यर्थ करो ऐसा ही लोग बा, बहुत बार ऐसे ही होता है जो काम क्रोध से नहीं हो सकता मानो वही क्रोध उसी के लिए करते हैं अब क्रोध क्या करना है जो धनुष टूट गया जो टूट गया अब क्रोध से और धनुष टूटने ऐसी तोड़ने वाले के ऊपर क्रोध करो लेकिन अब कोई क्या करे धनुष से तो जुड़ेगा नहीं तो कहते हैं बैठी हुई है पाये किराने कहते है अब ये देखो लक्ष्मण कहते हैं आप कब से जो है चलकदमी कर रहे हो धनाधन टूट रहे हो थोड़ा बैठो जब बैठो तो तुम्हारा अच्छे शांत हो अभी इतना जो है ये उछलना कूदना तुम्हारा बंद हो तो बैठो दर्द करने लगे होंगे जरूरत प्रिय तो करिए उपाय, और कहा कि अगर तुम्हें ये धनुष बहुत प्रिय हो इसको बनाए रखना चाहते हो सुरक्षित रहे तो फिर इसके लिए कुछ उपाय सोचा जाए रोज छोड़ो तो उससे तो काम बनेगा नहीं अब जिस प्रकार काम बनता है वो बुद्धि लगाओ विचार करो कि धनुष को अगर बहुत प्रिय है तो हमें धनुष चाहिए तो हम तो न करें तो ठीक है धनुष को ले चलो धनुष को जोड़ दिया जाए इसको फिर तो तो उसकी मरम्मत कराई जाए को बड़े बड़गुनी बुलाई बड़े गुनी मैंने कोई ऐसा देखिए जो धनुष को जोड़ दे इस प्रकार का कारीगर गुनी को मैंने कारीगर कोई बुला करके इसकी बेल्डिंग करा दो रेबिट करवा दो कोई मजबूत बन जाए लेकिन धनुष ऐसी चीज होती है की इसकी जो मरम्मत नहीं होती टूट गया तो टूट गया तो दूसरे धनुष काम भी एक कदम उसकी <coughs> मरम्मत है नहीं कर बाकी जहाँ से टूटता है उस जगह पर कोई जोर लगाओ तो वहां से फिर टूट जाओ वहाँ रुकेगा इसलिए उसकी मरम्मत होती नहीं। जैसे मरम्मत धन करने की कोशिश करो <coughs> बोलत लखनऊ जनक देना ही अब जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से निर्भय होकर बोलते जाते हैं और परशुराम जी को भी शिक्षा देने को तैयार है की तुम क्रोध करो क्रोध का मूल है और ये भी क्रोध करने का तुम्हारा प्रयोजन भी ठीक नहीं है ऐसे जब बोलते जाते हैं, तब तो जनक जी को भी डर लगने लगा बोलते लखना नहीं, जनक देना जनक भी कहें लख... लक्ष्मण जी है। बात बहुत बोलते जा रहे हैं, आगे ज्यादा बात बढ़नी नहीं चाहिए इसलिए भर... जनक जी ने भी लक्ष्मण जी से बोला की नष्ट करो अनुचुत भरना ही <खेँ> क्यूँकी आपको नष्ट करो मैंने अचुप रहो नष्ट मार के रहना तो मैंने चुप बैठना कि इच्छुप होकर के तुम बैठो और ये अनुचित कर रहा है इस प्रकार से इनके मुँह लगना और बार बार इनके उत्तर प्रत्युतर देना ये तुम्हारे लिए सुधारें ठीक नहीं है भले इधर जनक जी ने ऐसे बोला और उधर नगर वासी भी लक्ष्मण जी को ऐसे देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो बता देते है की तो थर थर का जो देखने वाले वहाँ पे खड़े हुए थे जनपुरवासी वो भी जन, इनकी लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुन करके और उनके परशुराम जी का इतना क्रोध देख करके सब नगर वासी उनको भी डर लग रहा है और छोट कुमार खोट बड़ भारी वो सब कहते हैं कि छोटा जो है कुमार राजकुमार ये बड़ा छोटा है मैंने ये इस प्रकार की बातें करता है ये पता अब चला जब की ये बोला की देखो कैसे बोलता है ये इसके वाणी में किस प्रकार अब देखे रामचंद्र महानी देखते लक्ष्मण जी जितना यहाँ बोले, है, बोले हैं कहीं नहीं बोले जितना पर भरे और जितनी बहस हुई बताओ उसके बाद वही लक्ष्मण जी का है एक जो तो है गंगा जी के किनारे केवट को उपदेश दिया है लक्ष्मण जी ने और बताओ लक्ष्मण जी की कहा ऐसी बात का उपदेश है यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है उनके जैसे उनके विचार है लक्ष्मण जी के क्रोध तो आदि संबंध में <tosho> वो सब परशुराम जी से बात करते करते उनके सारे भाव लक्ष्मण जी के जहाँ व्यक्त हो जाते हैं <tosho> ये भी लगता है कि लक्ष्मण जी निर्भय डरते नहीं हैं। वो भी सुने निर्भय तो देखो भगुपत तो परशुराम जी जो ये है ये लक्ष्मण की निर्भय बानी सुनते लक्ष्मण जी बोलते है कुछ भी बोले उपहास करें कुछ भी हो लेकिन क्रोध करके नहीं बोल रहे और भय भी नहीं उनको बोलते साथ बात बोलती होने भ्रगुपति सुन निर्भय बानी और इसे तन होई हो बलहानी इसके कारण अब ये दिखा दिया देखो क्रोध का परिणाम है ऋष ऋष से क्रोध से क्या होता है तन जरा शरीर जलता है और क्या होता है हो बलहानी और बल की हानि होती है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता क्रोध जो व्यक्ति को दुर्बल बनाता है उसकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती है मानसिक शक्ति भी क्षीण होती है ये क्रोध क्रोध क्रोध का का है। है, है, जिन लोगों का क्रोधी है, क्रोध, है क्रोध है। लोगों क्रोधी हर समय उनको बात-बात में रहता ऐसे की काम नहीं करती उनकी भी शक्ति काम नहीं करती, उनको ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के व्यक्तियों को देखा गया वो परिश्रम नहीं कर सकते शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते मानसिक परिश्रम नहीं कर सकते मानसिक विकास हो कुछ सीखें बुद्धि का विकास हो कुछ ज्ञान बढ़े तो क्रोध होने ही नहीं देगा क्रोध सारी शक्ति का हरण कर लेगा अब ये यहां पर नहीं दिखा दिया, कि तो ये उसके फल के दिया प्रसंग अन्य शास्त्रों को देखो जैसे भागवती आज में है और प्राणों इत्या देखो जहाँ तो जहाँ क्रोध के प्रसंग आते बहुत विस्तृत वर्णन क्रोध का वहां पर तो तमाम इस प्रकार के दु के जो दुष्परिणाम है महाताराम लगातार बिना चले गए एक के बाद एक के बाद तो उन्हीं में से थोड़ा सा तुलसीदास जी यहाँ संकेत करते हैं कि है बलहानी और बोले राम ही देहोरा उसके बाद फिर परशुराम जी बोले राम ही देहोरा की मैंने भगवान राम को निहोरा दे करके बोले मेरे भगवान राम परशुराम जी से निहोरा कर रहे थे बिनती कर रहे, रहे निहोरा कर रहा हूँ बिनती कर रहे तो उस बिन्ती को मानो परशुराम ने कहा कि तुम विनती कर रहे हो हमसे इसलिए हम तुमसे इस बात को कहते हैं दूसरे प्रकार ऐसी कह सकते हैं एहसान रखते हुए परशुराम जी ने भगवान राम के ऊपर एहसान रखते हुए बोले कि बच्चों विचार बंद लगु तोरा बच्चों मैंने इसको छोड़े देता हूँ क्या विचार करके की ये तुम्हारा छोटा भाई है तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते हम इसको मारते नहीं इसलिए छोड़ देते एहसान तो हो गया भगवान मान के नहीं मारते नहीं तो ये बहुत दुष्ट है। इतना का बोल रहा हमको मानित कर रहा है मन मलिन कैसे अब इसको लक्ष्मण के दोस्त बताते देखो इसका मन मलिन है ऊपर से शरीर को बहुत सुंदर लेकिन मन में जो इसकी कालीना है मन खराब इसका ये इस प्रकार से बोलता है दिशा भरा कन जैसे की तो सोने के घड़ा हो घड़ा हो उसमें शरीर को गौरवर्ण का सोने के घड़े जैसा और इसके मन में जो विकार भरे हुए हैं अपमान इत्यादि करना दुष्की तरह से भरे हुए ऐसे प्रचार इसके बाद सुने लक्ष्मण भी हसे बहुर इसके बाद सुन करके मनो लक्ष्मण जी फिर कुछ कहने जा रहे थे और लक्ष्मण जी हसे थे की देखो ऐसी तो बातें करते हैं परिश्रम और हसे तो कुछ कहने वाले थे तब तब तो भगवान राम ने देख लिया और उन्होंने मना किया कि देखो आगे ऐसी बात मत बोलना कुछ तो मैं करेरे राम के मैंने भगवान राम ने आँखें टेढ़ी की जैसे लक्ष्मण जी बैठे थे तो उनके बगल में तो उनकी तरफ भगवान राम ने टेढ़ी नजर जैसे देखा तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा की भगवान की आंखें टेढ़ी है तब तीन चुप हो गए आपके साथ तो गुरु समीप गवने सब कुछ परिहर बानी बाम का भगवान राम की तरफ से हट करके लुट भी गये लक्ष्मण और विश्वामित्री जी के दूसरी तरफ जाकर के बैठ गए विश्वामित्री जी के पास जाकर के लेकिन परिहर बानी बाम के मैंने जो कुछ टेढ़ी बातें कर रहे थे वो छोड़ दी बाम का मन टेढ़ा टेढ़ी बातें बोल रहे थे जो वो, वो उन्होंने छोड़ दी और चुपचाप जा करके विश्वामित्री जी के पास बैठ गए भगवान राम के पास हट भी गए उनको लगा की भगवान राम को ये अच्छा नहीं बदरा बारे चुप रहना चार्य देख अतर बोले राम जोर जो सुनो ना तो तुम सहज सुजाना बालक वचन करिए नहीं पाना बर गए बालक एक सुभाव इन्हें संतु काछ का करिए दास की नही वेग जी सु मुनि नायक सोई काई तो कर नदीना गर्व श्रवि अवल्य पर मनी सुन कुठार यति पर सुत देखिए रामचंद्र की, राम की जय पवन सुध हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन कीजे अब इसके बाद जब लक्ष्मण जी चुप हो गए तो आगे बात बढ़ाने के लिए फिर तो भगवान राम स्वयं बोलते हैं अत बिगली तो बर्दोशी भगवान जो बोले ऐसे बोले उनके जो बोलने का जो है उसको वर्णन कर दिया कि भगवान ने विनम्रता पूर्वक बोले और अति विनम्रता के साथ में भगवान बोले और अति अतिमृत वाणी बोले बहुत मीठे वचन बोले वोलेतल भी शीतल शांत भाव से विनम्रता के साथ में बोले ये बोलने का तरीका ही है वाणी का जो है ये है जो भगवान राम जैसे बोलते है ये बोलने का उपाय हुआ इसलिए की शोभा इसी में है उसके गुण भी इसी में है कि वो मृद हो शीतल हो उसमेंता तो भी हो तो बोले राम जोर जो पानी इस प्रकार की भगवान राम ने हाथ जोड़ करके बोले तो हाथ भी जोड़ लिया बिन्नती के साथ साथ भगवान राम से परशुराम जी से इस प्रकार से बोलते हैं कि सुनो ना तो तुम सहज सुभा भगवान राम उनको पहले भी नाथ शब्द तो करके प्रभु संद करके संबोधन करते रहे यहाँ भी भगवान राम ने उनको परशुराम को नाथ ही कहा कि सुनऊनाथ तो नाथ करके लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कभी नहीं बोला परशुराम जी से तो कहते हैं सुनहू नाथ तुम सहज सुनाना कि आप तो सहेज ही ज्ञानवान हो तो उन्हें दोष नहीं बताते कि आपने वैसा दोष है वैसा दोष क्रोधी हो कि कुछ हो इस प्रकार का अ सामने ही है लेकिन भगवान राम उनको क्रोधी नहीं बोलते उन्होंने चाहे सारी जिंदगी क्रोध किया हो वर्ग भी किया हो लेकिन उसका भगवान राम लिख नहीं करते उनसे ये कहते हैं आप तो बहुत ही ज्ञानवान हैं, सुजान मन ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। बालक वचन करिए नहीं कहना, बालक की बातों की ध्यान नहीं देना चाहिए बालकों से उलझना नहीं चाहिए उनसे मुँह नहीं लड़ाना चाहिए उनसे अलग रहो नियम ये तो ये भी एक प्रकार की नीति है शिक्षा की बात ये है की बालकों से व्यवहार कैसा करना चाहिए वो बता दिया बालक बचने करिए नहीं कहाना करी नहीं कहना काम नहीं करना चाहिए मनु को धक्त सुन करके ध्यान नहीं देना चाहिए महत्व तो नहीं देना चाहिए इसमें इस, इस, इस, संकेत इस बात का भी है कि प्रशांत की तरफ से कि अब देखो तुम्हारा काम पूरा हो गया जिसलिए तुम्हारा अवतार हुआ था वो काम तुमने पूरा कर लिया और तुम भी हमारी ही शक्ति और उसके अंश हो इसलिए तुम हमारे हम अंक पर जिस प्रकार के कार्य की आवश्यकता थी वो कार्य आपने पूरा कर दिया ऐसा कोई कर नहीं सकता था वो पूरा हो गया एक प्रकार से मित्रों की मर्यादा की आपने रक्षा कर दी उनके गौरव की रक्षा कर दी छत्रियों को अपनी सीमा के अंदर ला दिया फिर अपने जो है जो उनको अपने बल का अहंकार हो गया था राजत्व तो का अहंकार हो गया था उससे उनको मुक्त कर दिया ये सब काम आपके थे वो सब कर दिए आपने बड़े काम की बात की ज्ञान की बात समझदारी लक्ष्मी जी कहते हैं तुमने क्रोध के कारण ऐसा किया भगवान कहते नहीं तुमने सर ये बहुत अच्छा कार्य किया तुम समझदार हो बहुत भले हो लेकिन अब तुमको जो है ये ये बच्चे जो है इसको मिस करते हैं तो आप इसकी तरफ ध्यान रख दो लक्ष्मण जी अगर ये क्रोध के काम इस प्रकार से किया और बालक इन दोनों का एक स्वभाव है ये बड़े माने कुछ कहते हैं बर्रे के बर्रैया उसको बर्रे बर्रे बालक एक स्वभाव अब मैंने जैसे बर्रैया जो है मारती रहती है भ्रमण करती रहती है तो उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते तो उससे लग रहते हैं अपने आप को बचाए रहते हैं उसके होते नहीं ऐसे करके बालकों से भी नहीं भरना चाहिए बालक भी बर्रैये की तरह होते हैं ऐसा लगता है लेकिन बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कहा कि तुलना बर्रैया से करना बालक की बहुत ठीक नहीं है उन्होंने बर्रे का अर्थ पागल बावला बर्रे के माने है बावला जैसे पागल व्यक्ति से कोई भरता नहीं आ? ऐसी बालकों से कोई नहीं भरता बालक भी ना समझ होते हैं तो कुछ कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए उनसे इसी तरह से पागल को भी जानते हैं, है तो पागल है तो फिर वो जानते हैं पागल कैसे तो करेगा जैसा कर रहा है और पागल से भरोगे तो पागल कुछ भी बोल सकता है उससे तुम्हें तो अपने आप ही अपने बेजुति करानी हो तो पागल से भरो बोलो इसलिए पागल ऐसी भरना नहीं चाहिए ये इनसे दूर रहे वही अच्छा है तो कहते हैं बड़े बालक एक स्वभाव तो इनके दोनों का एक ही जैसा स्वभाव होता उसमें पागल से या बावले से पागल न कहो बावला कहो ज़्यादा सो तो बावले और बालक के स्वभाव में समानता मिलती दोनों अज्ञानी है और दोनों का व्यवहार जो वो अनुचित हो सकता है इसलिए अपनी इज्जत रखनी हो तो उनसे इसलिए बर्रे बालक एक इन्हें सुखाऊ संत संत विदूषण कभी दोष नहीं देते और उनको तो कि उनसे जो तुम्हें डर हो रहा लक्ष्मण जी से उसने तो कुछ काम बिगाड़ा भी नहीं वो तो केवल बात बात की हो रही है तुमसे बात नहीं तो जो जिस कारण ऐसी आप क्रोधी हो उसका उससे कोई समर्थ नहीं, नहीं। तो उसने कोई काम आपका नहीं बिगाड़ा है अपराधी में माँ तो तुम्हारा जिस अपराध को तुम अपराध मानते हो वो अपराध तो मैंने किया है तो जो कुछ कहना हो जो कुछ करना हो तो हमको बस इसीलिए तो ये है लक्ष्मण जी ने सारा कार्य किया था लक्ष्मण जी सारा का सारा क्रोध परशुराम का लक्ष्मण जी पर आ जाए और तो लक्ष्मण जी पर सारा क्रोध एक ऐसा भी एक मुहावरा है क्रोध का उतरना है तो परशुराम जी का सारा क्रोध लक्ष्मण पर उतर गया है अब उतर गया तो आप भगवान अब भगवान राम का क्या करें अब वहाँ कैसे सोच रहे एक को तो छोड़ के दूसरे ऊपर को इसलिए तो वहाँ खतम अब ये कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया भगवान राम कहते मैं अपराधी हूँ जो दंड देना है मुझे दो कृपा को तो बदु बदल नहीं। आपको गुस्साई के सम्बोधन है स्वामी स्वामी था आप चाहो हमारे ऊपर कृपा करो और तो चाहे हमारे ऊपर क्रोध करो चाहे हमें बद के माने हमें बधो मारो और चाहे बधन चाहे मुझको बांध लो जो भी आपको सजा देनी हो जो व्यवहार हमारे साथ करना हो वो आप मुझ मेरे साथ करो नो पर करिए मैंने ये समझो कुछ आपको करना है क्रोध भी करना है तो, मुझ पर करो। तो मुझे करो तो बात मुझे बांधो मारना है तो मुझे मारो और क्षमा भी करना है तो क्षमा के पात्र भी होनी है अपराध हमने किया है इसलिए क्षमा करो तो उसको क्या क्षमा करना क्षमा तो हमको करो मो करिए दास की नही और ये सब करने में ये भी ध्यान रखो कि हम तो आपके सेवक हैं क्यूँकी विनम्रता पूर्वक भगवान राम बोल रहे हैं इसलिए उनको अपना जो की अब कैसे दास है दास इसी अर्थ में कि सभी छत्री जितने की मित्र है ब्राह्मण हैं उनके सबके दास है ये दिखाने के लिए भगवान कहते हैं की छत्रियों का तो धर्म ही है की उनके मित्रों की सेवा करें इसलिए हम तो सहज भाव से आपके दास हैं, सेवक हैं, और सेवक को जो जैसे कोई व्यक्ति दंड देता है उस प्रकार से दंड देते, सेवक को दंड भी दिया जाता है भी कर दिया ये जान करके अपने सेवक है तो से कुछ भी जैसा आप करना चाहो आप करो कही वेग जो विदिश जायी मुनिनायक ऐसी करो उपायी और ये भी अंत में कह दिया भगवान ने की मुनि कही कही हे मुनि नायक जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए वो हमें बताइए वही हम करें। करे अपने क्रोध को शांत करने के लिए और ये भी कह देते है भगवान राम आज कल करके देखो हमारा सिर भी तुम्हारे सामने है। मैंने अगर तुम्हारा क्रोध इसी में शांत होता हो कि सिर काटने से, तो हमारे ही सिर काटना ये भी कह देते हैं की अगर, है तो है। अगर तुम्हें बांधना हो तो हमको बाध अगर और कोई दंड देना हो तो हमको दंड जैसा आपको उसके लिए हम तैयार है तो अब परशुराम के थोड़ा फिर क्रोध शांत हुआ जैसे पहले कहा था तो भगवान राम बोले तो थोड़ा क्रोध के ऊपर पानी पड़ता है थोड़ा तो शीतलता आती है उनके मन में तो फिर परशुराम जी थोड़ा ढीले पड़ करके बोलते हैं लेकिन क्या कहते हैं कि काम राम जाए कैसे तो हमारा क्रोध तो शांत नहीं होता क्यों अजमे अनुजब अने से तुम्हारा भाई तब भी टोड़ी नये से मैंने टेढ़ी दृष्टि देखना बोल रहे हो